पत्रावली 444 कुमारी मेरी हेल को लिखे द्वारा श्रीमती ब्लाउजेट नौ पश्चिम 21वीं स्ट्रीट लॉस एंजल्स 27 दिसंबर अट्ठारह सौ निन्यानवे प्रिय मेरी क्रिसमस और नौ वर्ष तुम्हारे लिए सुख तथा उल्लासपूर्ण हो और इन्हीं जैसा तुम्हारा जन्मदिन बार बार आवे ये सब शुभकामनाएँ प्रार्थनाएं तथा बधाइयां बधाइयाँ तुम मैं एक सांस में भेज रहा हूं। तुम जानकर प्रसन्न होगी कि मैं स्वस्थ हो गया हूं। डॉक्टर कहते हैं कि यह केवल बदहजुमी थी हृदय या गुर्दे की खराबी नहीं अब कुछ नहीं है और अब मैं दिन में तीन मील तक घूमता हूं, वह भी डटकर भोजन कर लेने के बाद ज़रा सोचो तो जिस व्यक्ति ने मेरा इलाज किया वह मेरे धूम्रपान करने पर बल देता है अतः मैं ठाठ से धूम्रपान कर रहा हूँ और इससे मुझे आराम ही है स्पष्ट रूप से कहूँ तो यह घबराहट आदि सब अजीर्ण के कारण ही थी और कुछ नहीं मैं काम भी कर रहा हूँ पर कठिन परिश्रम नहीं लेकिन फिर मुझे इसकी परवाह भी नहीं इस बार मैं पैसा पैदा करना चाहता हूँ यह सब मार्गट से कह देना विशेषकर धूम्रपान वाली बात तुम जानती हो मेरा इलाज कौन कर रहा है कोई डॉक्टर नहीं कोई क्रिश्चियन साइंस हीलर नहीं बल्कि एक महिला मैग्नेटिक हीलर जो जितनी बार मेरा इलाज करती है उतनी बार मुझे लगता है कि मेरी चमड़ी छील गई बेचमत्कार करती हैं केवल घर्षण द्वारा ऑपरेशन करती हैं यहाँ तक कि आंतरिक ऑपरेशन भी जैसा कि उनके मरीज़ मुझे बताते हैं काफ़ी रात हो गई है मुझे मार्गट हैरियट ईसावेल तथा मदर चर्च को अलग अलग पत्र लिखना छो, छोड़ना पड़ेगा आधा काम तो इच्छा से ही पूरा हो जाता है वे सब जानती हैं कि मैं उन्हें कितने उत्कृष्ट उत्कट रूप से चाहता हूँ अतः इस समय तुम मेरे लिए माध्यम बन जाओ उन तक नौ वर्ष का मेरा संदेश पहुँचा दो यहाँ जाड़ा बिल्कुल उत्तर भारत जैसा है अलबत्त कभी कभी दिन थोड़े गर्म हो जाते हैं गुलाब भी यहाँ है और सुंदर ताड़ भी खेतों में जौ की फसल खड़ी है यहाँ जिस काटेज में मैं रहता हूँ उसके चारों ओर गुलाब और दूसरे कई फूल लगे हैं मेरी मेज़बान श्रीमती ब्लाजेट शिकागो की महिला है मोटी बूढ़ी और अत्यंत हाजिर जवाब शिकागो में उन्होंने मेरा व्याख्यान सुना था और मेरे प्रति मातृवध व्यवहार करती हैं मुझे अत्यंत खेद है कि अंग्रेज़ों ने दक्षिणी अफ्रीका में एक तातार को पकड़ लिया तंबू के बाहर ड्यूटी पर तैनात सैनिक ने चिल्लाकर कहा कि उसने एक तातार को पकड़ लिया है उसे अंदर ले जाओ तंबू के भीतर से हुक्म आया वह नहीं आएगा संतरी ने उत्तर दिया तब तुम खुद चले आओ दोबारा हुक्म सुनाई दिया वह मुझे भी आने नहीं देता इसी से मुहावरा बना तातर पकड़ना तुम कोई ना पकड़ना इस समय मैं प्रसन्न हूँ और आशा करता हूँ कि शेष जीवन ऐसा ही रहूँगा इस समय तो मैं क्रिश्चियन साइंस की मनस्थिति में हूँ कुछ भी बुरा नहीं है और प्रेम ही सब चालों में तुरपचाल अगर मैं प्रचुर धन अर्जित कर सकता तो मुझे बड़ी खुशी होती कुछ तो कर भी रहा हूँ मार्गट से कहो कि मैं काफ़ी रुपया पैदा करने जा रहा हूँ और जापान खाना डू चीन और जावा होते हुए घर वापस आ जा रहा हूँ जल्दी रुपया कमाने के लिए एक यह एक उत्तम स्थान है सैन फ्रांसिस्को इससे भी अच्छी है क्या उसने कुछ रुपया कमाया तुम्हें करोड़पति नहीं मिला क्यों नहीं तुम आधे या चौथाई करोड़ से शुरू करती कुछ भी न होते होने से तो कुछ होना अच्छा है हमें तो रुपया चाहिए फिर वह मिशिगन झील में जाए हमें कोई आपत्ति नहीं अभी उस दिन यहाँ हल्का भूकंप आया था मुझे आशा है यह शिकागो भी गया है और वहाँ ईसा बेल के घर घरोंदे उलट पुलट कर रख दिए हैं काफ़ी देर हो रही है मुझे जबाई आ रही है इसलिए यहीं छोड़ता हूँ विदा आशीर्वाद तथा स्नेह सहित विवेकानंद श्रीमती ओली भूल को लिखित सत्रह जनवरी उन्नीस प्रिय धीरा माता सारदा नंद के लिए प्रेषित कागजात के साथ आपका पत्र मिला उसमें कुछ सुसंवाद भी है इस सप्ताह में और भी कुछ सुसंवाद पाने की आशा में है आपने अपनी योजनाओं के संबंध में कुछ भी तो नहीं लिखा है कुमारी मिन स्टीडल ने मुझे एक पत्र लिखकर आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है ऐसा कौन है जो आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट किए बिना रह सकता है आशा है कि आजकल तुरयानंद भलीभांति कार्य में संलग्न होगा शारदानंद को 2000 हजार रुपये भेजने में समर्थ हो सका हूं। इसमें कुमारी मैक्लाउड एवं श्रीमती लेगेट सहायक सिद्ध हुई अधिकांश उन लोगों द्वारा दिया गया है शेषांत व्याख्यान से प्राप्त हुआ यहां पर अथवा अन्यत्र कहीं वक्ता के द्वारा विशेष कुछ होने जाने की मुझे कोई आशा नहीं है उसमें मेरा व्यय निर्वाह भी नहीं होता केवल इतना ही नहीं पैसा देने की संभावना के कारण कोई भी दिखाई नहीं देता है इस देश में वक्ता के क्षेत्र का उपयोग विशेष रूप से किया गया है और लोगों में वक्तृता सुनने की भावना समाप्त हो चुकी है इस संदेह मेरा स्वास्थ्य अच्छा है चिकित्सक की राय में मैं कहीं भी जाने के लिए स्वच्छंद हूँ निदान चलता रहेगा और मैं कुछ भी महीनों कुछ ही महीनों में पूर्णतः अस्वस्थ हो जाऊँगा वह इस बात पर धृढ़ है कि मैं ठीक हो चुका हूं, शेष कमियां प्रकृतिया पूरी हो जाएगी ख़ासकर स्वास्थ्य सुधारने के लिए ही मैं यहां पर आया था और उसका सफल मुझे प्राप्त हुआ है साथ साथ दो सौ दो हजार रुपये भी मिले जिससे कानूनी कार्यवाहियों का खर्च भी संभल गया अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वक्तृता मंच पर खड़े होने का मेरा कार्य समाप्त हो चुका है उस प्रकार के कार्यों द्वारा अपना स्वास्थ्य नष्ट करना अब मेरे लिए आवश्यक नहीं है अब मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मठ संबंधी सारी चिंताओं से मुझे अपने को मुक्त करना होगा और कुछ समय के लिए माँ के पास जाना होगा मेरी वजह से उन्होंने बहुत कष्ट उठाया उनके अंतिम दिन को व्यवधान रहित बनाने के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए क्या आप जानती हैं कि महान शंकराचार्य को भी ठीक ऐसा ही करना पड़ा था माँ के कुछ अंतिम दिनों में उनकी भी अपनी माँ के पास लौटना पड़ा था मैं इसके स्... इसको स्वीकार करता हूँ मैं आत्मसमर्पण कर चुका हूँ सदा से अधिक इस समय मैं शांत हूँ केवल आर्थिक दृष्टि से ही कुछ कठिनाई है हाँ भारतीय लोग कुछ ऋणी भी हैं मैं मद्रास था भारत के कुछ मित्रों से प्रयत्न करूंगा। अस्तु तो मुझे अवश्य प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि मुझे यह पूर्वाभास हो चुका है कि मेरी माँ अब अधिक दिनों तक जीवित न रह सकेंगी इस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ त्याग का आह्वान भी मुझे मिल रहा है कि उच्च उच्चाभिलाषा नेतृत्व तथा यशवाकांक्षाओं को मुझे त्यागना होगा मेरा मन इसके लिए प्रस्तुत है तथा मुझे यह तपस्या करनी होगी लेगेट के पास के 1000 डॉलर और यदि कुछ अधिक एकत्र किया जा सके आवश्यकता पड़ने पर काम चलाने के लिए पर्याप्त होंगे क्या आप मुझे भारत वापस भेज देंगे मैं हर क्षण तत्पर हूँ मुझसे मिले बिना फ्रांस न जाए अब मैं कम से कम जो एवं निवेदिता के कल्पना विलासों की तुलना में व्यवहारिक बन गया हूँ मेरी ओर से वे अपनी कल्पनाओं को दूर प्रदान करें रूप प्रदान करें मेरे निकट अब उनका सपनों से अधिक कोई मूल्य नहीं है मैं आप शारदानंद एवं ब्रह्मानंद के नाम से मठ की वसीयत कर देना चाहता हूं। जो ही शारदानंद के यहाँ से कागजात मेरे पास आ जाएंगे मैं यह कर दूंगा। अब मुझे छु, छुट्टी होगी मैं चाहता हूँ विश्राम एवं मुठ्ठी अन्न कुछ एक पुस्तकें तथा कुछ विद्वत्तापूर्ण कार्य माँ अब मुझे यह प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखा रही हैं इतना अवश्य है कि उन्होंने सर्वप्रथम इसका आभास आपको ही दिया था किंतु उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ था किंतु फिर भी अब यह स्पष्ट है कि अठारह में अपनी माँ को छोड़ना एक महान त्याग था और आज अपनी माँ के पास लौट जाना उससे भी बड़ा त्याग है शायद माँ की यही इच्छा है कि प्राचीन काल के महान आचार्य की भांति मैं भी कुछ अनुभव करूँ है ना यह बात मैं अपनी अपेक्षा आपकी परिचालना में अधिक विश्वास रखता हूँ जो एवं निवेदिता के हृदय महान है किंतु मेरे परिचालनार्थ माँ अब आपको प्रकाश भेज रही हैं क्या आप प्रकाश देख रही हैं आप क्या परामर्श देती हैं कम से कम मुझे बिना घर भेजे आप इस देश से बाहर मत जाइए मैं तो केवल एक बच्चा हूं मुझे कौन सा कार्य करना है मैं अपना अधिकार आपको सौंप रहा हूं मुझे यह दिखाई दे रहा है वक्तृता मंच से अब वाणी प्रचार करना मेरे लिए संभव नहीं है यह बात किसी को मत बताइए यहाँ तक कि जो को भी नहीं इससे मैं आनंदित ही हूं मैं विश्राम चाहता हूं मैं थक गया हूँ ऐसी बात नहीं है किंतु अलग अध्याय होगा वाक्य नहीं किंतु अलौकिक स्पर्श जैसा कि श्री राम देव का था शब्द आपके पास चले गए हैं और आवाज़ निवेदिता के यहाँ अब मुझमें से ये नहीं है मैं प्रसन्न हूँ मैं समर्पित हो चुका हूँ केवल मुझे भारत में ले चलिए क्या आप नहीं ले चलेंगे माँ आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगी मैं निश्चित हूँ आपकी चिर संतान विवेकानंद